श्री भक्तिरसा अमृत सिंधु के विषय में चर्चा हम जारी रखेंगे उसके पहले एक सूचना है क्योंकि हमारा अभी बड़ा स्पीकर नहीं लगाया हुआ है तो ये छोटे स्पीकर में शायद सबको ठीक से सुनाई नहीं दे ऐसा हो सकता है तो यदि ऐसा आपको हो रहा है तो एक व्यवस्था करने का प्रयास किया है अब गुरुकुल का जो मोबाइल है उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं तो वो मोबाइल पर आप एक प्रवचन सुन सकते हैं मैं यहाँ पे लेकर के आया हूं उसका नंबर है नाइन सिक्स एक बार मैं वापस दोहराऊंगा आप लिख सकते हैं यदि आपको सुनाई नहीं देता है ठीक से तो इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं यहां से मैं उठाऊंगा और कॉन्फ्रेंस कॉलिंग हो जाएंगे तीन चार लोग भी साथ में यदि कॉल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं तो उस पे आप सुन सकते हैं मैं वापस नंबर दोहराऊंगा नाइन सिक्स टू फोर डबल टू फाइव सेवन नाइन फोर ये हमारे गुरुकुल का नंबर है ओम अज्ञानीरांध्य ज्ञानांजनशलाक चक्षुरमीलिम ये तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थात येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वदाक वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैष्णवाम श्री श्री साग्र जात सह गण रघुनाथावित तजीव साइतम सवधूत परीजन सहित कृष्णचैतन्यं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्विता श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नियानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम, राम राम राम हरे हरे तो कल हमने आमुख पूरा किया था जिसको अंग्रेजी में कहते हैं भक्ति सामिज सिंधु का तो उसमें हमने अब तक जो देखा वो भक्ति रस की व्याख्या और जड़ रस से भक्ति रस कैसे पृथक है इस वस्तु को समझाया शिल ने मोटे मोटे शब्दों में भक्ति रस नित्य है जड़ रस अनित्य है भक्ति रस कभी समाप्त नहीं होता है वो हमेशा बढ़ता रहता है किंतु जड़ रस हमेशा समाप्त हो जाता है और ये भक्ति रस एक सागर के समान है और जड़ रस भी एक सागर के समान है जड़ रस को भवसागर से तुलना कर सकते हैं, और भक्ति रस भक्ति रसामृत सिंधु वो भक्ति रस का सागर है तो दोनों में भेद है बड़ा भेद है भवसागर में दुख है और भक्ति रस में आनंद है और भक्ति रस के सागर में सागर तो दोनों है ये जड़ जड़ सागर को भवसागर कहते हैं या तो विषयों का सागर कहते हैं जड़ रस के सागर को विषयों का सागर कहते हैं जीवे फैले विषय सागर है बोलते हैं ना तो जीव इस विषय सागर में पड़ा हुआ है और जड़ रस को आस्वादन करने का प्रयास कर रहा है लेकिन वास्तव में उससे दुख ही प्राप्त होता है उसको कितना भी सुख प्राप्त करने का प्रयास करें तो ये दोनों सागर है भक्ति रस का भी सागर है और जड़ रस का भी सागर है किन्तु भक्ति रस अमृत है वो आनंद आनंद से पूर्ण है उसमें कोई दुख नहीं है और ये कभी समाप्त नहीं होता है ये रस कभी समाप्त नहीं होता है ये दो लक्षण है अमृत के भी यही दो लक्षण है तो इसलिए इसको भक्ति रसा रसाता सिंधु कहा जाता है तो ये भक्ति रसा रसाम सिंधु ग्रंथ है तो शिला रूप गोस्वामी रचना करते हैं और ये हमको लेके आता है हमारी भूमिका के ऊपर इंट्रोडक्शन तो ये यहाँ से शिल प्रभुपाद सीधा जो भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी के द्वारा रचित है उससे श्लोक से ही शुरू कर कर रहे हैं शिल प्रभुपात तो रूप गोस्वामी मंगलाचरण करते हैं तो वह मंगलाचरण भी शिल प्रभुपात यहाँ पे अनुवाद कर रहे हैं और उसके बाद रूप गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं शिल प्रभुपात हम इसको पढ़ सकते हैं मंगलाचरण को तो यहां पे मंगलाचरण मंगलाचरण में ये बात कहते हैं भगवान कृष्ण परम पुरुष समस्त समस्त कारणों के कारण तथा रसों शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य हास्य करुणा भयानक वीर रौद्र अद्भुत तथा विभत रसों के आगार हैं वे परम आकर्षक है और उन्होंने अपने विराट तथा दिव्य आकर्षक स्वरूप के द्वारा सार तारका पालिका श्यामा ललिता तथा अंत तथा श्रीमती राजा रानी जैसी गोपियों को मोहित कर लिया है वे प्रभु हम पर कृपा करें जिससे कृष्ण कृपा विग्रह श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रेरित होकर भक्ति रथात सिंधु लिखने के इस कार्य को संपन्न करने में मुझे कोई बाधा उपस्थित न हो तो जो आखिरी वाक्य है वो शिल का वाक्य है उसके पहले रूप गोस्वामी का ये मंगला है श्री श्री राधा गोविंद देव विजयेते थे अखिल रसामृत मूर्ति प्रसम प्रसृम रुचि तारका पाली कलित श्यामा ललित राधा प्रेय विदुर जयति तो यहाँ पे रस शब्द आया है तो भक्ति रसामृत सिंधु मतलब रसों का सिंधु तो यहीं पे रस क्या है तो पांच मुख्य रस और सात गौण रस ये सब के अखिल रसामृत सिंधु है इन सब के आगार है इन सब का उदगम है भगवान श्री कृष्ण तो इसलिए उनसे कृपा याचना कर रहे हैं शिल गोस्वामी कि जिससे भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ सही से वे लिख पाए फिर आगे शिल प्रभुपात के मैं शिल गोस्वामी प्रभुपात तथा शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपात के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी प्रेरणा से मैं भक्ति रामृत सिंधु का सार संकलन करने के कार्य में प्रवृत्त हुआ हूं <laughs> तो ये शिल प्रभुपादी कृपा याचना कर रहे कोई भी ग्रंथ लिखने से पहले कृपा याचना की जाती है आचार्यों से क्योंकि उनकी कृपा से ही कोई भी ग्रंथ लिखा जा सकता है उनकी कृपा से ही किसी भी चीज में सफलता प्राप्त हो सकती है और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण वस्तु भूमिका में शिल लिख रहे हैं रूप गोस्वामी इस ग्रंथ को लिख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु को किसके लिए लिख रहे हैं तो पहले हमने देखा कि प्रभुपात कह रहे हैं ये ग्रंथ विशेष रूप से कृष्ण भवनामृत आंदोलन में जो भक्ति में आ चुके हैं ऐसे लोगों को ऐसे लोगों का कल्याण करने हेतु ऐसे लोगों के भक्ति में प्रगति करने हेतु है सही है वो बात बिल्कुल सही है कि जगत का हित करने के लिए लोका नाम हित का रिणा लोको का हित करने के लिए जो षट गोस्वामी है वे ये ग्रंथ सब रचना करते हैं किंतु किंतु ये ग्रंथ रचना करने में क्षमा कीजिए किंतु ये ग्रंथ रचना करने में रूप गोस्वामी और षड गोस्वामियों का हृदय क्या है उस हृदय में उनकी चेतना क्या है इस विषय में भूमिका में बात करते हैं श्रील प्रभुपाल क्या वो चेतना ये है कि हम ये सब जीवों के ऊपर कृपा कर रहे हैं उनका उद्धार कर रहे हैं क्या ये चेतना है कि उनका उद्धार करने की इच्छा से ये ग्रंथ लिखे हैं तो वहां पे ना ऐसी चेतना नहीं है हालांकि ये ग्रंथ उद्धार करने हेतु लिखा जा रहा है किंतु चेतना ये नहीं है कि मैं इन सब का उद्धार कर रहा हूं थोड़ा विचित्र लग सकता है लेकिन वास्तविकता है सनातन गो रूप गोस्वामी इसी भाग में लिखते हैं कि ये ग्रंथ सनातन गोस्वामी की प्रसन्नता के लिए लिख रहे हैं वे और इस भक्ति रसामृत सिंधु में सनातन गोस्वामी सदैव तैरते रहे इसमें रमण करते रहे ये रूप गोस्वामी की हृदय की इच्छा है इस हेतु से रूप गोस्वामी यह ग्रंथ लिख रहे हैं तो फिर यह ग्रंथ का जीवों के ऊपर कृपा करना यह कैसे सिद्ध होगा एक तरफ बोले कि यह तो जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए है दूसरी तरफ बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है तो केवल सनातन गोस्वामी को प्रसन्न करने के लिए है तो सनातन गोस्वामी को प्रसन्न करना सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के गुरु थे तो उनको प्रसन्न करना यही एकमात्र उद्देश्य है और वो प्रसन्न करना है तो उनको जो सही है उनको जो प्रसन्न करता है वो चीज करनी पड़ेगी सनातन गोस्वामी को और सनातन गोस्वामी जीवों के ऊपर कृपा करना चाहते हैं वही चीज उनको प्रसन्न करती है तो इसलिए अपने आप जीवों के ऊपर कृपा हो गई सनातन गोस्वामी की सेवा करने से और सनातन गोस्वामी इसी प्रकार से स्वयं जीवों के ऊपर कृपा करने की बात नहीं है वो उनके जो गुरु हैं, वो क्योंकि जीवों के ऊपर कृपा करना चाहते हैं इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए वो जो कृपा है वो लेकर के आते हैं तो इस तरह से आप गुरु परंपरा में जाते हैं तो ये जो, जो कृपा वास्तव में जो है करुणा वो करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण की है जो गुरु परंपरा रूपी जो बादल है वो इस कृपा को लेकर के आ रहे हैं कृपा के सागर से बादल बने गुरु परंपरा रूपी और वो कृपा की वर्षा कर रहे हैं उनका अपना कुछ नहीं है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए भक्ति में कई बार भक्त लोग अलग अलग प्रवचन देना चाहते हैं सेमिनार करना चाहते हैं या तो पुस्तकें लिखना चाहते हैं और लिखते हैं YouTube चैनल बनाते हैं अपने फॉलोअर्स प्राप्त करते हैं गुरु भी बनते हैं लेकिन इसके पीछे क्या प्रेरणा स्रोत है इसको हमें स्वयं अपने हृदय में उतर करके टटोलना होगा प्रेरणा स्रोत यदि यह है कि मैं लोगों का कल्याण करूंगा तो वो सही प्रेरणा स्रोत नहीं है प्रेरणा स्रोत केवल यह होना चाहिए कि मैं अपने गुरु के आदेश अनुसार उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूं और क्योंकि वे कृपा के सागर हैं, वे सब जीवों के ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो उनका आदेश पालन करने मात्र से सभी जीवों के ऊपर कृपा हो जाएगी उसके लिए मुझे अलग से प्रयास नहीं करना है ये चेतना होनी चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में उदाहरण के रूप में मान लो हम प्रचारक हैं, सिटी में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं तो हमको पद्धति दी है प्रचार करने की शिला प्रभुपाद ने और उनको पद्धति दी है शिलाभक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इस तरह से गुरु परंपरा में वो पद्धति चली आ रही है प्रचार करने की अभी इसमें हमको जो प्रचार हम कर रहे हैं तो हमको ये नहीं देखना है कि लोग किस चीज से प्रसन्न होते हैं कथा कर रहे हैं पुस्तक लिख रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं उससे लोग किस चीज से प्रसन्न होते हैं ये यदि हम देखते हैं तो हम सही चेतना में नहीं है क्योंकि कोई सोच सकता है गुरु महाराज की तो इच्छा है कि प्रचार करना ठीक है ना तो प्रचार करना मतलब बहुत लोग भक्ति में आए तो मैं इस प्रकार से करूंगा तो बहुत लोग भक्ति में आ जाएंगे तो इसलिए मैं इस प्रकार से करूंगा और गुरु महाराज ने ऐसा बताया था कि ऐसा मत करो लेकिन फिर भी ठीक है रिजल्ट इम्पोर्टेंट है ना अंते अंत अन्त में तो फले न पड़ी तो फल यदि मिल रहा है बहुत सारे लोग आ रहे हैं प्रचार करने से इस प्रकार से तो वे प्रसन्न ही होंगे उसमें कोई चिंता नहीं है मुझे ऐसा यदि सोचा तो हम वास्तव में आंतरिक रूप से अपना क्या बोलते हैं अपना अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए प्रचार कर रहे हैं वो प्रचार गुरु परंपरा के प्रसन्नता हेतु नहीं है क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम कृपा दे रहे हैं कई बार प्रचारक सोचते हैं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जब कीर्तन तो करते हैं सड़कों पे जा करके पुस्तक वितरण भी करते हैं प्रभुपात की लेकिन आज का समाज किस प्रकार से हो गया कि प्रभुपात की पुस्तकें पढ़ करके वो ठीक समझ नहीं पाएगा इसलिए प्रभुपात की पुस्तकों के पहले हमको अपनी लिखी हुई पुस्तक देनी चाहिए जिससे वो लोग समझ पाए प्रभुपाद की पुस्तक क्या बोलती है और बाद में वो लोग पढ़ेंगे प्रभुपाद की पुस्तक इस तरह से देखो कितने सारे लोग हमारे भक्ति में आ रहे हैं ये गलत वस्तु है क्योंकि यहाँ पे क्या सोचा कि हम कृपा कर रहे हैं प्रभुपाद को प्रसन्न करने की बात नहीं आई पहले से ऐसे ही यदि हम भूकों को खाना खिलाए अस्पताल खोले स्कूल खोले तो लोग क्या है? इससे आकर्षित होंगे हमें स्थिति देंगे हमको मौका देंगे बोलने का और उस तरह से लोग भक्ति में आएंगे हम हमसे जुड़ेंगे और फिर हम प्रभु प्रभुपात से जुड़ेंगे तो ये भी उसी प्रकार का गलत विचार है रूप गोस्वामी यहाँ पे क्या कहते हैं ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ सनातन गोस्वामी के लिए है कि वे इसमें तैरते रहे उनकी प्रसन्नता के लिए वो भक्ति के रस में तैरते रहे और इससे अपने आप जीवों का कल्याण होता है तो ये वस्तु बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है समझनी इस भूमिका में से शिल रूप गोस्वामी इस ग्रंथ का शुभारंभ शुभारम्भ अपने अग्रज एवं गुरु श्री सनातन गोस्वामी को सादर नमस्कार करते हुए करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि यह भक्ति भ्रक्तिरसामृत सिंधु उन्हें अत्यंत रोचक लगे वे आगे प्रार्थना करते हैं कि इस रसामृत सिंधु के में निवास करते हुए श्री सनातन गोस्वामी राधा कृष्ण की सेवा में सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करें करे तो इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है जैसे हम यहाँ पे अभी एक कृषि समुदाय में रह रहे हैं तो बाहर जाकर के प्रचार करने का कुछ मौका इतना मिलता नहीं यहाँ पे या बाहर जाकर के लोगों को बोलने का इतना मौका नहीं मिलता यहाँ को किन्तु ये पद्धति है जो हमको दी गई है हमारे गुरु के द्वारा शिल प्रभुपात के द्वारा तो इसको पालन करके हम जब उनको पसंद करते हैं तो बाकी कार्य अपने आप हो जाते हैं यथातरोल निषेचने नृप्यंति सस्कुजशाखा प्राणोपहाराथेन्द्रिया तथेदेज्या की जिस प्रकार से एक पेड़ की जड़े में पानी डालने से डाली पत्ते सब तक पानी पहुंच जाता है उसी प्रकार से भगवान की सेवा करने से सब संतुष्ट होते हैं चाहे हमको दिखे ऐसा दिखे कि भगवान की सेवा कर रहे किसी और की तो सेवा नहीं कर रहे हैं लेकिन क्योंकि सब जुड़े हुए हैं जैसे पेड़ से पत्ते पेड़ की जड़ से पेड़ के तने के माध्यम से पत्ते और सब कुछ जुड़ा हुआ है ऐसे ही सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ है तो ये जो देखते हैं वो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो तरह से हम यहाँ पे जैसे कृषि समुदाय में रह करके वर्णाश्रम मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो इससे यह समझना चाहिए कि ये जड़ में पानी जा रहा है तो प्रचार भी हो रहा है अपने आप इससे क्योंकि गुरु और कृष्ण प्रसन्न है और ये रूप गोस्वामी से आ रहा है एक उपमा देते हैं कि ये भक्ति रसामृत का सागर जो है जो ये सिंधु है तो सागर में जो शुद्ध भक्त है वही सागर में आ, बड़े बड़े मगरमच्छ या सॉरी बड़े बड़े क्या बोलते हैं शार्क जो वेल मछली है और मगर के समान है जो सागर में तैरते रहते हैं तो यहाँ पे उपमा दी जा रही है जैसे मायावादी लोग हैं तो मायावादी लोग क्या सोचते हैं वो बार बार उदाहरण देते हैं कि जैसे नदियां अलग अलग होती हैं, अलग अलग अलग अलग जगह से बहुत विभिन्न प्रकार की नदियां होती हैं और वो आती हैं और अंततः अंतत एक ही जगह पे मिल जाती है वो है समुद्र यहाँ पे भी नर्मदा नदी और बहुत सारी नदी नर्मदा नदी में मिलती है और अंततः नर्मदा नदी भरूच के पास समुद्र में मिलती है ऐसे महानदी उधर से बरोदा के पास से जाके समुद्र में मिलती है तापी नदी सूरत के पास से समुद्र में मिलती है ऐसे अलग अलग अलग अलग जगह से आकर के नदी तो एक समुद्र में ही मिलती है उस प्रकार से हर एक जो विभिन्नता है हर एक जो जीव है अलग अलग अलग अलग हैं किंतु मुक्ति के बाद वो सागर में मिल जाते हैं वो सागर है ब्रह्म ज्योति का ये उनका विचार है ये मायावादी विचार है तो इस विचार का खंडन करते हुए शिला प्रभुपाद और रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्त किसके समान है नदियों में और जो सागर में बड़े बड़े जो जीव रहते हैं जलतर प्राणी रहते हैं उनके समान है नदी चाहे जाके मिल जाए लेकिन अंदर मछलियां जो होती है वो मिल नहीं जाती वो अपना आप को बनाए रखती है और जो सागर में तैर रहे बड़े बड़े जो जीव हैं, सागर में तैरने वाले मगरमच्छ और वेल मछली इत्यादि तो ये सब महान भक्तों के समान है या महान भक्त इनके समान है जो नदियों की परवाह नहीं करते हैं वो कुछ भी बोलते रहे आ, पानी मिल जाएगा और ब्रह्म में लीन हो जाएंगे ये सब बोलते हैं उनको उनकी परवाह नहीं है वे तो हमेशा सागर का आनंद उठाते रहते हैं उसी प्रकार से भक्त हमेशा सागर का आनंद उठाते हैं भक्ति रसामृत सिंधु का आनंद उठाते हैं एक और जगह पे इसी के प्रवचन में शिला प्रभुपात कहते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि नदियां सागर में मिल जाती है उस तरह से जीव भगवान में मिल जाते हैं जीव ब्रह्म ज्योति में मिल जाता है तो उसी उपमा को आगे बढ़ाते हुए उपहास करते हैं कि फिर सागर में से पानी वापस अः क्या बोलते हैं बाष्पी भवन होता है और ऊपर बादल बनते और फिर वापस नदियों में गिरता है तो इस तरह से मायावादी लोग आ, ब्रह्म में लीन हो भी जाए तो वहां से फिर वापस भौतिक जगत में आना पड़ता है ऐसे तो यहाँ पे शिलूप इस विषय को बताया था भक्तिरस का जो सागर है और उसमें बड़े बड़े जो जीव है तो वो शुद्ध भक्त के समान है जो आ, इनकी चिंता नहीं करते ये मुक्ति मुक्तिवादियों की यहाँ मायावादियों की फिर रूप गोस्वामी आ, फिर रूप गोस्वामी कहते हैं कृपा याचना करते हैं कि ये उनका जो विनम्र प्रयास है भक्तिरस का प्रचार करने का वो सफल हो और आगे रूप गोस्वामी इसके विभाग बताते हैं भक्तिरस अमृत सिंधु के तो जैसे सागर होता है सागर के अलग अलग विभाग दिशा के अनुसार किए जाते हैं उत्तर का सागर दक्षिण का सागर पश्चिम का सागर पूर्व का सागर इस प्रकार से तो यथा दिशा इन सागरों के विभाग किए गए हैं पूर्वादि विभाग तो पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर ये क्रम में विभाग हुए हैं इसके अक्तिरस के सागर के इन विभागों के बारे में मैं थोड़ा वर्णन करूंगा आप लोग ध्यान से सुन सकते हैं पूर्व विभाग पहले पूर्व से शुरू करते हैं पूर्व विभाग से शुरू होता है ये भक्तिर साम सिंधु तो चार विभाग है पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर तो पूर्व से लेके फिर दक्षिण फिर पश्चिम और फिर उत्तर ऐसे तो पूर्व विभाग के अंतर्गत अभी हर एक जो सागर का विभाग होता है तो उसके तट पे लहरें आती है तो हरेक विभाग में अलग अलग लहरें हैं वो अलग अलग अध्याय हैं तो पूर्व विभाग ये चार विभाग पहले क्या क्या बताते वो बता देता पूर्व विभाग जो है वो भक्ति का वर्णन करता है भक्ति के मूल सिद्धांत और उसका जो आधार है उसका पूरा वर्णन करता है एवं भक्ति के अलग अलग जो मतलब भक्ति का अलग अलग सोपान जो है उसका वर्णन करता है पूर्व विभाग इसलिए इसको भक्ति सामान्य वर्णन ऐसा कहा गया है तो पूर्व विभाग में ये सब वर्णन आता है इसमें काफी सारे भक्ति सिद्धांत सब स्थापित होते हैं उसके बाद आता है दक्षिण विभाग जिसमें भक्ति के जो अलग अलग रस हैं उन रसों के लक्षण का वर्णन किया है रस का नहीं किया रसों के लक्षण का जो अलग अलग लक्षण रहते हैं रसों के तो अलग अलग प्रकार के जो भाव है उनका वर्णन किया गया है दक्षिण विभाग में फिर पश्चिम विभाग में भक्ति रसों का वर्णन है उसमें से पांच मुख्य रस जो है शांत दास्य सच वात्सल्य और माधुर्य इनका विस्तार में वर्णन किया गया है और उत्तर विभाग में सात गौण रस जो है हास्य अद्भुत वीर करुणा रौद्र भयानक और विभत्स ये सात गौण रसों का विस्तार में वर्णन है अभी आप देखेंगे कि क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है पहले विभाग में भक्ति के सिद्धांत को स्थापित किया इसको यदि उड़ा देते हैं तो बाकी तीन विभाग समझ ही नहीं सकते वो गलत ही समझेंगे उसमें तो पहला जो विभाग है वो तो भक्ति का सिद्धांत अच्छे से स्थापित करता है दूसरे विभाग में भक्ति के रसो का वर्णन रसों के लक्षणों का वर्णन है भाव का वर्णन है अलग अलग प्रकार के जो भाव उत्पन्न होते हैं उसका वर्णन है कि कोई भाव होता है जो हमेशा के लिए रहता है कोई भाव स्थायी होता है उसको स्थाई कहते हैं तो कोई भाव कभी एक विशेष स्थिति में उत्पन्न होता है फिर चला जाता है इस प्रकार जो अलग अलग अलग अलग भाव के प्रकार बताए हैं और इन दो विभागों का उपयोग करके फिर जो भक्ति के रस पांच मुख्य रस और सात गौन रस इनका वर्णन शुरू किया है विस्तार में क्योंकि इन रसों का आ, क्या बोलते विश्लेषण करने के लिए भक्ति सिद्धांत भी आवश्यक है और रसों के जो लक्षण हैं ये अलग अलग प्रकार के जो भावनाएं हैं उसको भी समझना आवश्यक है तभी जा करके ये चीजों में आ, कुछ मती जा सकती है और उत्तर विभाग जो है जो अंतिम विभाग जिसमें सात गौण रस का वर्णन किया है उसमें अंत में आ, क्योंकि सभी रस अलग अलग रस जो भक्ति के सात गौण और पांच मुख्य रस है ऐसा नहीं कि एक होता है तो दूसरा नहीं होता है ये सबका मिश्रण भी होता है हम सामान्य रूप से भी देख सकते सामान्य जड़ रस में भी ऐसा होता है कि पिता और पुत्र है तो वात्सल्य रस जो है वो स्वाभाविक है और वो हमेशा रहता है लेकिन उसमें साथ साथ फिर कभी गुस्सा भी होता है कभी हास्य भी होता है तो कभी वीरता भी दिखाते हैं, कभी करुणता भी दिखाते हैं कभी रोना धोना भी होता है तो इस तरह से अलग अलग रसों का मिश्रण होता है हमेशा कोई भी क्रिया जो होती है या जो उसमें अलग अलग रसों का मिश्रण होता है तो ये मिश्रण किस प्रकार का होना चाहिए और गलत मिश्रण नहीं हो जाए ये सब चीजों का विज्ञान है वो उत्तर विभाग में अंत में देते हैं और वो गलत मिश्रण हुआ तो रसाभास कहते हैं और वो चैतन्य महाप्रभु को जरा भी प्रिय नहीं था सुनते प्रभुर चित्ते ना उल्लास भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आर रसा भाष सुनते प्रभुर चित्ते ना हो उल्लास तो इसलिए जो सहजिया होते हैं वो रसाभास करते रहते हैं हमेशा लेकिन वो रसाभास नहीं करना चाहिए तो ये इन चीजों का भी सब वर्णन है यहाँ पे जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर विभाग मतलब दूसरा तीसरा और चौथा विभाग है वो उन्नत लोगों के, के लिए बहुत ही लाभदायक है हमारे जैसे साधकों के लिए मुख्य मुख्य रूप से पूर्व विभाग इम्पोर्ट मुख्या है दक्षिण पश्चिम उत्तर विभाग में भगवान के अलग अलग गुणों का भी वर्णन है भगवान श्री कृष्ण के 140 गुण हैं, उनका वर्णन है और फिर श्रीमती राजा रानी के गुणों का वर्णन है तो ये सब वर्णन भी है भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन जो है उसको यदि विस्तार में थोड़ा सुनना है तो गुरु महाराज के इसके वो प्रवचन है पूरी सीरीज है लगभग चालीस प्रवचनों की अंग्रेजी में है जो सुनना चाहे उसको सुन सकते हैं हमारे चौसठ जीवी वाले कार्ड में उपलब्ध है तो अभी अलग अलग लहर की बात करते हैं अलग अलग विभाग में तो पूर्व विभाग में चार लहरें आती है पहली है भक्ति सामान्य मतलब भक्ति का जो व्याख्या है उसका सिद्धांत है एकदम सभी प्रकार की भक्ति भाव भक्ति और साधन भक्ति सबके ऊपर जो लगने वाला जो सिद्धांत सिद्धांत है अलग अलग उसकी चर्चा भक्ति सामान्य में की जाती है। यहाँ पे सामान्य शब्द का अर्थ हम जैसे हिंदी में लेते उस प्रकार से नहीं लेना है कि ये तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है उस प्रकार, प्रकार से नहीं लेना है जनरल की तरह नहीं लेना है यहाँ में यहाँ पे सामान्य शब्द का अर्थ है कि जो भक्ति के हरेक प्रकार में लागू होती है उसको सामान्य कहते हैं कॉमन तो सब के ऊपर लागू होती है जैसे अलग अलग लोग है भारतीय है अमेरिकी है अफ्रीकन है ऑस्ट्रेलियन है उसके लिए सबके लिए सामान्य क्या है कि सब मनुष्य है सबके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, इत्यादि सबकी बुद्धि है ये सामान्य होगा क्योंकि सब में कॉमन है फिर उसने अलग अलग भारतीयों की कुछ विशेषताएं होंगी तो विशेषताएं फिर अलग से चर्चा होती है तो इसलिए पहले भक्ति सामान्य ये अध्याय है ये लहरी है पहली लहरी पूर्व विभाग के अंतर्गत पहले विभाग के अंतर्गत फिर तो दूसरी लहरी है साधना भक्ति की तो यहाँ पे अभी विशेष लक्षण और क्रियाएं चर्चा हुई है साधन भक्ति की तो साधन भक्ति, भक्ति सामान्य मैं स्थापित किया कि भक्ति क्या होती है और वो तीन स्तर पे होती है साधन भक्ति भाव भक्ति और प्रेम भक्ति ये तीन स्तर पे भक्ति होती है तो इसलिए पहला अध्याय समाप्त होने के बाद दूसरा अध्याय दूसरी लहरी में साधन भक्ति की चर्चा शुरू होती है क्योंकि वहां से भक्ति शुरू होती है तो साधन भक्ति दूसरे अध्याय में चर्चा होती है दूसरी लहरी में चर्चा होती है तीसरी लहरी में भाव भक्ति चर्चा होती है और चौथी लहरी में प्रेम भक्ति चर्चा होती है ये क्या इसके सिद्धांत इसके बारे में चर्चा होती है फिर तो दक्षिण विभाग में भक्ति रसों के जो लक्षण है उसमें पांच ये अलग अलग प्रकार के भाव यहाँ पे चर्चा होती है उसमें विभाव अनुभाव सात्विक भाव व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव ये पांच प्रकार के भावों की, की चर्चा होती है दक्षिण विभाग में फिर पश्चिम विभाग में पांच मुख्य रस की चर्चा होती है शांत दास्य सख्य वात्सल्य और ये पांच लहरी है पश्चिम विभाग की और उत्तर विभाग की सात लहरी है जो सात गौण रस है रस करुण रस, रस, भयानक रस और विभत्स रस तो ये भक्ति रसाम सिंधु का विभाजन हुआ कि किस किस प्रकार से आ, ये आ, नियोजित है अध्याय इसमें फिर ये के बाद शुरू होता है आ, सीधा भक्ति की व्याख्या शुरू करते हैं रूप गोस्वामी अन्यभिलाषित शून्यम ज्ञानकर्माद्यनातम आनुकूल्य कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम उत्तमा भक्ति जो है वो बाकी सब प्रकार की अभिलाषा से रहित है अन्य अभिलाषा लाशिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि रूपी जो अलग अलग अभिलाषाएं मतलब अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने वाली अभिलाषाएं और भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त करने वाली जो अभिलाषाएं हैं उन सब से शून्य है वो सब अभिलाषाएं नहीं है भक्ति में और अनुकूल कृष्ण अनुशीलन कृष्ण के जो अनुकूल है उसका अनुशीलन करना ये उत्तम भक्ति का लक्षण है ये उत्तम प्रकार की भक्ति तीन स्तर पे होती है साधन स्तर पे भाव के स्तर पे और प्रेम के स्तर पे इसका वर्णन आगे आएगा <सथथ> तो शिला प्रभुपाद इसको समझा रहे हैं ने भूमिका में <सथ> कि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण शब्द उपयोग हुआ है जिसको अनुशीलन कहते हैं अनुशीलन का अर्थ है तो कहते हैं यह भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है यह उन लोगों के लिए नहीं है जो निष्क्रिय रहना चाहते हैं या मुख्य ध्यान में अपना समय बिताना चाहते हैं जो लोग सोचते हैं कि हम निष्क्रिय रहेंगे कुछ कार्य नहीं करेंगे तो उन लोगों के लिए भक्ति नहीं है क्योंकि अनुशीलन है अनुशीलन मतलब शीलन मतलब कार्य करना होगा क्रिया करनी होगी बैठे नहीं रह सकते जो लोग भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए अनेक विधियां हैं लेकिन कृष्ण भावनामृत का अनुसरण का अनुशीलन इससे पृथक है तो भक्ति तो बहुत लोग करते हैं और कार्य भी बहुत लोग करते हैं और उनके लिए अलग अलग अलग अलग, अलग प्रकार की विधियां है लेकिन कृष्ण भवन अमृत का अनुशीलन जो शब्द यहाँ पे उपयोग हुआ है वो अलग वस्तु है वो पृथक वस्तु है ये सबके लिए नहीं मतलब ये सब लोग जो कर रहे हैं वो नहीं है अनुशीलन कृष्ण भवन अमृत का कि भक्ति तो बहुत लोग आपको करते दिखेंगे मंदिर आते हैं भगवान को हाथ जोड़ करके फिर कबूतर की तरह घूमते हैं भगवान के सामने और अलग अलग अलग अलग प्रकार की विधि से भक्ति करते हैं तो कोई खाता है और बोलते भोग नहीं करता है भगवान को भोग नहीं लगाता है वो खुद खाता है और बोलता है कि परमात्मा जो है हृदय में उसको पहले भोग लगता है फिर ही मेरे उधर में जाता है इसलिए भोग उधर ही लग गया ऐसे हजार प्रकार की विधियां लोग बनाते हैं भक्ति के लिए तो उनको करने दो ऐसी भक्ति लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो कृष्णा भवन अमृत के अनुशीलन की बात हो रही है वो अलग है कैसे अलग है जो ही हम अनुशीलन कहते हैं तो इससे हमारा तात्पर्य स्फूर्ति या क्रियाशीलता से होता है मैं इसका सार बता दूंगा लंबा चर्चा है इसमें यहां पे अनुशीलन शब्द में दो वस्तु हैं शीलन शीला मतलब कार्य करना क्रिया और अनु अनु का अर्थ है दो अर्थ होते हैं अनु के एक तो है परंपरा गुरु परंपरा में जिस प्रकार से आ रहा है उनके अनुसार कार्य करना उसको अनु प्रत्यय लगता है अनुशीलन मतलब जिस प्रकार से गुरु परंपरा में सिखाया गया है उस प्रकार से कार्य करना है उस प्रकार से शीलन करना है उसको अनुशीलन कहते हैं मतलब भक्ति की जो सभी क्रियाएं हैं वो अपनी मनमाने ढंग से नहीं किन्तु गुरु साधु शास्त्र से जिस प्रकार से आ रही है उस तरह से उसको करना ये अनुशीलन है तो ये भेद करता है सामान्य लोग जो भक्ति करते हैं उसमें और वास्तविक भक्ति में श्रुति स्मृति पुराण आदि बिना एकांत की हरेर भक्ति वकल्पते श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि के बिना जो भक्ति होती है वो शुद्ध भक्ति कोई कह सकता है लेकिन एकांत की शुद्ध भक्ति नहीं होती है वो केवल उत्पात मचाती इसलिए जिसको भक्ति में सही से प्रगति करनी है उसको कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना पड़ेगा केवल शीलन नहीं अनुशीलन दूसरा अर्थ है अनुशीलन शब्द का अनु का वो है निरंतर हमेशा करते रहना उसको अनु कहते हैं अनु आ, अनु उपसर्ग लगता है उसके लिए निरंतर करते रहना तो कृष्ण भावनामृत जो कार्य है वो भी निरंतर होते रहने चाहिए उसमें अंतर नहीं होना चाहिए मतलब उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए वो हमेशा करते रहने चाहिए तो ये भी अनुशीलन है तो ये दो प्रकार से अनुशीलन शब्द का अर्थ हुआ कि आ, पहला मतलब अनु अनुशीलन शब्द का इसलिए पूरा अर्थ हुआ जिस प्रकार से गुरु साधु शास्त्रों और आचार्यों ने हमको मार्ग दिया है उस प्रकार से कार्य करते रहना निरंतर रूप से हमेशा उसमें कोई व्यवधान नहीं आने देना इसको अनुशीलन कहते हैं और चेतना क्या होनी चाहिए तो ज्ञान और कर्म से आवृत नहीं होनी चाहिए मतलब कुछ भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए नहीं करते रहने चाहिए कार्य और मुक्ति के लिए भी ये कार्य नहीं करना तो ये उत्तमा भक्ति है और ये उत्तम भक्ति तीन प्रकार की है साधना भाव और प्रेमा तीनों स्तर पे उत्तम भक्ति होती है तो ये जो अनुशीलन की बात हुई तो जब गुरु साधु शास्त्र से सा अनुशीलन करना होता है तो उसमें हमेशा अलग अलग की जाती है दो प्रकार सभी क्रिया दो प्रकार की होती है मतलब जो निर्देश दिए गए हैं वो तो दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं प्रवृत्तियात्मक और दूसरे होते हैं निवृत्त्म प्रवृत्ति और निवृत्ति मतलब जो अनुकूल है कृष्ण सेवा में वो प्रवृत्ति करने को आचार्य गण बोलते हैं शास्त्र बोलते हैं कि ये करना है आपको और निवृत्ति कहते हैं जो प्रतिकूल है ये ये कार्य आपको नहीं करने हैं तो इन दो प्रकार के वाक्यों में निर्देश प्राप्त होते हमको आचार्यों से गुरु से साधु से शास्त्र से और हमको इनको ठीक से पालन करना होगा ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई रोगी व्यक्ति है कोई रोग आया है तो उसको दो चीज होती है एक तो रोग को ठीक करने के लिए ये दवाई खानी है इस प्रकार से बताया जाता है इस प्रकार का वाक्य प्रवृत्ति वाक्य और दूसरे निवृत्ति वाक्य होते हैं कि ये मत खाना वो मत खाना ऐसा मत करना वैसा मत करना जैसे अभी सबको वायरल फीवर आता है तो प्रवृत्त्यात्मक वाक्य है कि पेरासिटामॉल लेनी है एसिथ्रोमैसिन लेनी है इत्यादि दवाई लेनी है और निवृत्मक वाक्य है कि ठंडे पानी से स्नान नहीं करना है पीने में भी गर्म पानी ही पीना है मिठाई नहीं खानी है इत्यादि इत्यादि ये निवृत्यात्मक वाक्य है तो भक्ति भी उसी प्रकार से है भक्ति करते हैं तो इसमें गुरु साधु शास्त्र के वाक्य आते इसी प्रकार से आते करो और ये मत करो प्रवृत्ति और निवृत्ति और जो भक्ति की क्रिया है शीलन है अभी शीलन शब्द का अर्थ बताते हैं प्रभुपात शीला है जो भक्ति की क्रियाए हैं तो हरेक क्रिया जो होती है चाहे भक्ति की हो चाहे भक्ति की हो कोई भी जो क्रिया होती है वो तीन स्तर पे होती है या तीन माध्यम से होती है एक है कर्मणा कार्य से स्थूल इंद्रियों से मनसा मन से और वाचा हमारी वाणी से सार्वभौम प्रभु बी एमडब्ल्यू बोलते हैं बॉडी माइंड एंड वर्ल्ड्स। शरीर मन और वाचा, वचन कर्मणा मनसा गिरा तो हम जो भी कार्य करते हैं ये तीनों श्रेणी में होते हैं अलग अलग प्रकार से हम कार्य करते हैं तो ये तीनों शीलन कहा जाता है तीनों को और तीनों प्रकार का जो शीलन है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए वो तीनों प्रकार का शीलन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए और मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए अपितु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए और किस प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से गुरु साधु शास्त्र का निर्देश है आचार्यों का निर्देश है उस मार्ग निर्देशन के अनुसार ये तीनों होना चाहिए शरीर मन और वचन के कार्य उसके अनुसार हमको व्यवस्थित करने ये सब कार्य। तो कार्य जो लोग आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करते करते हैं हैं, हैं। और भक्ति करते हैं वे सदैव कर्म में लगे रहते ऐसे कार्यों को शरीर के द्वारा या मन से किया जा सकता है सोचना अनुभव करना था, इच्छा करना ये मन के कार्य हैं। और जब हम कुछ करते हैं तो कार्य की अभिव्यक्ति स्थूल इंद्रियों द्वारा होती है इस प्रकार हमें अपने मानसिक कार्यों में सदा कृष्ण का चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए और महान आचार्यों तथा तो अपने गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण को प्रसन्न करने की योजना बनानी चाहिए तो मन के कार्य में आता है योजना बनाना अलग अलग अलग अलग प्रकार से कैसे शिला प्रभुपाद का मिशन चैतन्य महाप्रभु का मिशन भगवान श्री कृष्ण का मिशन सक्सेसफुल हो ये सफल हो इसके लिए अलग अलग प्रकार से योजनाएं बनाते हुए मन तो उसमें लगा रहता है मन मन का कार्य है। शरीर, मन तथा वाणी के अपने-अपने कार्य होते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी वाणी का उपयोग भगवान की महिमा को प्रसारित करने में करता है, की में करता है। यह कीर्तन कहलाता है कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति अपने मन में सदैव भगवान के कार्यकलापो का यथा कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में प्रवर्तन करने का या अपने भक्तों के साथ वृंदावन में विविध लीलाओं में प्रवृत्त होने का चिंतन करता है इस प्रकार मनुष्य भगवान के कार्य कलापों का तथा लीलाओं का निरंतर चिंतन कर सकता है यह कृष्ण भवन अमृत का, का इसी प्रकार हम अपने शारीरिक कार्यों द्वारा अनेक सेवाएं अर्पित कर सकते हैं लेकिन इन सारे कार्यो को कृष्ण से संबंधित होना चाहिए ऐसा संबंध प्रामाणिक गुरु के साथ अपने को जोड़ स्थापित किया जाता है अतएव शरीर के द्वारा संपन्न होने वाले कृष्ण भावना भावित कार्यों को गुरु के निर्देशन में श्रद्धा पूर्वक संपन्न किया जाना चाहिए तो यहाँ पे भी शिल्प रूप पूरा बताते हैं कि गुरु का महत्व बिना गुरु से जुड़े हम कृष्ण भावनाभावित कार्यों में नहीं लग सकते हैं क्यों नहीं लग सकते क्योंकि अनुशीलन नहीं होगा क्यों अनुशीलन नहीं होगा क्योंकि वो शिक्षाएं कहा से आ रही है हम क्या कर रहे हैं उसका नियंत्रण कौन कर रहे हैं किसका अनुगमन हो रहे हैं वही फिक्स नहीं है तो इसलिए गुरु की शरण में जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है और गुरु की शरण में जाने के बाद ही वास्तविक भक्ति तो श्रवण कर लेते हैं थोड़ा प्रसाद ले लेते भक्ति तो बहुत बहुत लोग करते हैं लेकिन वास्तविक भक्ति गुरु की शरण में जाने से शुरू होती है तो वो वास्तविक भक्ति है क्या ऐसी भक्ति जो अनर्थों को निवृत करना शुरू करती है ये भजन क्रिया में प्रवेश जब हम शरणागति लेकर के भजन करते हैं तो अनर्थ बहुत ही अच्छी तरह से धुलना शुरू हो जाते तब तक जो भक्ति करते हैं गुरु की शरण के बिना अपने मन से थोड़ा बहुत इधर कर लिया उधर कर लिया उससे पुण्यकर्म तो जरूर होते हैं और पाप भी कटते हैं लेकिन पाप पुण्य रूपी जो दोनों रूपी जो अनर्थ है उसको काटना शुरू नहीं होता है वहां से वो तो शुरू होता है जब भजन क्रिया शुरू होती है तब और इसलिए जो दीक्षा है वो भजन क्रिया में प्रवेश है ऐसा कहते हैं भक्ति नोट तो भजन क्रिया अनर्थ अन्यवृत्तिकारी तब बनती है जब वो साधु के संग में हो और ये साधु संग गुरु से शुरू होता है इसलिए आदव श्रद्धा ततः साधु संग अथ अच्छा भजन क्रिया ततः अनर्थ निवृत्ति तो पहले लोग आते हैं साधु का संग करते हैं सॉरी श्रद्धा होती है उनकी श्रद्धा से जब वो वास्तव में साधु संघ में भजन क्रिया शुरू करते हैं तब अनर्थ निवृत्ति होती है ये हमारे गोस्वामी गण भी कहते हैं भागवतम की टीका में जहाँ पे वो श्लोक आए सता प्रसंगान मम वीरिय संविदो भवंतिरित कर्ण रसायन कथा तो वहां पे लिखते हैं कि कथा जो है वो अनर्थ निवृत्तिकारी तब बनती है जब भगवान के शुद्ध भक्तों के सानिध्य में भजन क्रिया की जाए तब वो अनर्थनिवृत्तिकारी बनती है तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बता रहे हैं तो ये हम सब हम सबको भी ये सही से समझना होगा कि भक्ति तो होती है गुरु के मार्ग में समझना बौद्धिक रूप से फिर भी सरल है लेकिन वास्तव में जब गुरु के मार्ग में रहते हैं तो कई ऐसी वस्तु आती है जो हमको नहीं भाती है हमको नहीं अच्छी लगती है या कष्टपूर्ण होती है तो उस समय हमारा मन हमको प्रचार करता है या माया हमारे मन के द्वारा हमको प्रचार करती है कि हम भक्ति तो कर ही रहे हैं ना इतना भी बिथोरन होता है ठीक है अपने हिसाब से थोड़ा जाओ गुरु महाराज तो बोलते हैं लेकिन हमको अपने हिसाब से चलना चाहिए हम भक्ति कर ही रहे ना गुरु महाराज को जो चाहिए वो तो हम सब कर रहे हैं इस तरह से करके माया जो है वो मन के माध्यम से हमको हमारा जो नाता है गुरु से जो हमारा संबंध है उसको ढीला कर देती और जब संबंध ढीला होता है तो माया को मौका मिल जाता है आवृत करने का हमको इसलिए हमको इससे बचना चाहिए ऐसी चाल से बचना चाहिए माया की ऐसी चाल से बचना चाहिए अच्छी तरह नहीं तो हम माया के चंगुल में फंस जाएंगे इसलिए कई बार क्या होता है भक्त लोग भक्ति करते हैं दो साल तीन साल चार साल पांच साल उसके बाद क्या सोचते हैं कि भक्ति में तो जो भी प्राप्त होता है वो तो हमेशा के लिए रहेगा तो ये जीवन के लिए इतना पर्याप्त है मैंने जो भी किया उसका बहुत बड़ा फल मिल जाएगा ने, नेक्स्ट जीवन मनुष्य जीवन मिल जाएगा अभी मैं छोड़ देता ऐसा सोच करके अमूल्य अवसर गंवा देते हैं हाँ, उनको मनुष्य जीवन मिलता है नेक्स्ट जीवन मनुष्य जीवन मिलेगा वो तो ठीक है लेकिन उनको करोड़ों की जायदाद मिल सकती थी और अठन्नी प्राप्त करके संतुष्ट हो लिया तो यदि गुरु की शरण में रहते हैं उनको शरणागत होते हैं तो इस प्रकार की स्थिति आने में इस प्रकार की स्थिति नहीं आती इसलिए हमेशा गुरु की शरणागति में रहना चाहिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो गुरु के द्वारा अनुमोदित होने चाहिए उनके द्वारा स्वीकृत होने चाहिए तब हम वास्तव में अनुशीलन कर पाएंगे ये अनुशीलन शब्द का अर्थ यहाँ पेलन का अर्थ रूपा बताते कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में भगवान चैतन्य कहते हैं कि वह मनुष्य वह मनुष्य भाग्यशाली है जो कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है जो आध्यात्मिक जीवन के विषय में गंभीर है उसे कृष्ण बुद्धि प्रदान करते हैं उसे कृष्ण बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे कि वह प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आकर गुरु की कृपा से कृष्ण भवन में उन्नति करता है इस तरह कृष्ण भवन का सारा प्रभाव क्षेत्र साक्षात आध्यात्मिक शक्ति कृष्ण तथा गुरु के अधीन है इसे भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं रहता जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारा भग, तात्पर्य भगवान तथा उनके अनेक अनेक विस्तारों से रहता है वे अपने अपने अंशों तथा तो अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा विस्तार पाते हैं दूसरे शब्दों में कृष्ण का अर्थ है सर्वस्व और इसमें प्रत्येक वस्तु सम्मिलित है फिर भी सामान्यतया कृष्ण से हमें कृष्णा तथा तो उनके स्वामशों का बोध होना चाहिए कृष्ण अपना विस्तार बलदेव संकर्षण वासुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम राम नृसीम तथा तो वराह के साथ साथ अन्य अवतारों तथा तो असंख्य विष्णु अंशों में करते हैं श्रीमद भागवत में इन्हें असंख्य लहरों के लिए बताया गया है अतः वो कृष्ण के अंतर्गत ऐसे सारे अनुष तथा तो उनके शुद्ध भक्त भी सम्मिलित हैं कृष्ण के अंश पूर्णतः सच्चिदानंदमय है तो अभी कृष्ण अनुशीलम की बात आई थी ना कृष्णानुशील तो कृष्ण शब्द का अर्थ समझा रहे हैं यहाँ पे कि कृष्ण जो है तो उससे एक तरह से देखें तो सब कुछ कृष्णा है कृष्णा उनके विस्तार उनके विस्तार अलग अलग प्रकार से स्वांश है, है विभिन्नाश है शक्ति रूपी है तो सब शक्ति माया शक्ति भी भगवान की शक्ति है इस तरह से कृष्ण ही है वह और सब कुछ जो माया शक्ति साथ है वो सब भी कृष्णा है इस तरह से पशु पक्षी सब लोग कृष्ण है उस प्रकार से कह सकते शक्ति के माध्यम से किंतु यहाँ पे जो कृष्ण शब्द का अर्थ हमको समझना है वो समझना है उसका मूल अर्थ जो है मुख्य अर्थ जो है वो है भगवान श्री कृष्ण और उनके जो सीधे विस्तार है विष्णु तत्व उनसे समझना है तो ये सब है बलदेव संकृष्ण वासुदेव इत्यादि सब इसमें आ जाते कृष्ण अनुशीलन मतलब ऐसा नहीं है कि जो राम की सेवा करने के लिए अनुशीलन करते हैं तो वो भक्त नहीं है वो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है कृष्ण शब्द में यह सब सम्मिलित हो गए राम सबके जो भक्त हैं वो शुद्ध भक्त गिने जाते हैं ये यह यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं भक्ति का अर्थ है उन कृष्ण भावना भावित कार्यो को संपन्न करना जो भगवान कृष्ण के दिव्य आनंद के अनुकूल हो इसके विपरीत जो क्रिया श्री भगवान के दिव्य आनंद के प्रतिकूल हो उसे भक्ति नहीं माना जा सकता उदाहरणार्थ रावण कंस तथा हिरण्यकशिपु तो इस विषय में आप सबको पता है कि ये लोग हमेशा कृष्ण का चिंतन करते थे कृष्ण का चिंतन करना वो कृष्ण अनुशीलन है क्योंकि नारद मुनि इत्यादि सब शुद्ध भक्त भी बोलते हैं कि कृष्ण का चिंतन करो तो कृष्ण अनुशीलन है लेकिन अनुकूल नहीं है तो यहाँ पे प्रभुपात समझा रहे अनुकूल भाव को समझा रहे हैं यहाँ वो श्लोक का कि अनुकूल भाव से ये सब अनुशीलन होना चाहिए प्रतिकूल भाव से नहीं तो कंस इत्यादि प्रतिकूल भाव से अनुशीलन कर रहे हैं तो इसलिए वो भी भक्ति नहीं कहा जा सकता वो भगवान को भी संतुष्ट कर रहा है कंस जो भगवान के साथ लड़ते हैं हिरण्यकशिपु जो भगवान के साथ लड़ते हैं तो भगवान को लड़ने की इच्छा होती है तो आसुर लड़ते हैं उनसे भगवान को एक तरह से संतुष्ट भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो भक्ति नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो अनुकूल भावना नहीं है वो लड़ने में हिरण्य की या कंस की या ऐसे असुरों की अनुकूल भावना नहीं है प्रतिकूल भावना है इसलिए वो भक्ति नहीं कहा जाएगा तो इसमें इस मायावादी भी सम्मिलित है निर्विशेषवादी कभी कभी निर्विशेषवादी जन भक्ति को ठीक से न समझ कृष्ण को उनकी साज सामग्री तथा लीलाओं से पृथक कर देते हैं उदाहरण भगवद गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हुआ और निर्विशेषवादी कहते हैं कि कृष्ण रोचक हैं, किंतु कुरुक्षेत्र कि युद्ध स्थल ऐसा नहीं है भक्तगण भी जानते हैं कि उनको भी कुरु भक्तगण जानते हैं कि उनको भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से कुछ लेना देना नहीं है किन्तु साथ ही वे यह भी जानते हैं कि कृष्ण का अर्थ अकेले कृष्ण नहीं है वे सदा अपने पार्षदों एवं साध सामग्री के साथ रहते हैं उदाहरण यदि कोई कहे कि इस हथियारी हथियारों के द्वारा इस प्रकार से जो मायावादी लोग कहते हैं कि यदि सब कुछ कृष्ण है तो सुअर भी कृष्ण है तो सुअर की पूजा करो आज मनुष्य भी कृष्ण तो मनुष्य की पूजा करो तो अच्छा उदाहरण है कि भगवान वास्तव में अकेले नहीं होते वो सब शक्तियों के साथ होते हैं लेकिन पूजा शक्तियों की नहीं होती है पूजा भगवान की होती है सेवा भगवान की होती है जैसे कोई आदमी आया है हथियार लेकर के तो जब हम कहते हैं कि इस हथियारधारी आदमी को खाना दो तो यदि कोई हथियार को खाना देने लगे बंदूक को खाना खिलाने लगे तो ये सही होगा मैंने तो आदमी को खाना खिला दिया बंदूक को खाना खिला दिया नहीं वो गलत है इसका अर्थ है कि वो आदमी को खाना खिलाना है बंदूक को नहीं तो उसी प्रकार से भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से व्याप्त है और शक्तियों को एक तरह से हम भगवान स्वयं ही कहते हैं कि ये भगवान ही है किंतु जब सेवा की बात आती है जब पूजा की बात आती है जब अनुशीलन की बात आती है अनुकूल अनुशीलन की बात आती है तो कृष्ण के प्रति होता है न कि शक्तियों के प्रति तो मायावादी लोग दोनों को अलग कर देते इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भक्त की रुचि साज सामग्री तथा कृष्ण संबंधित स्थानों तथा कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हो सकती है किंतु उसे ऐसी वैसी किसी भी युद्ध भूमि से कुछ भी लगाव नहीं रहता उसको तो कृष्ण से उनकी वाणी उनके उपदेश आदि से लगाव रहता है युद्ध क्षेत्र की इतनी महत्ता कृष्ण के कारण होती है कृष्ण भवनामृत को समझने का यही सार है इसे समझे बिना मनुष्य यह समझने में भ्रांति का शिकार हो सकता है कि भक्तगण कुरुक्षेत्र के युद्ध में रुचि क्यों लेते हैं जो व्यक्ति कृष्णा में रुचि रखता है वो उनके विभिन्न कार्यकलापो तथा लीलाओं में भी रुचि लेने लगता है एक उदाहरण है जैसे ट्वेंटी सिक्स सेकंड एवेन्यू जो न्यूयॉर्क में है तो भक्त लोगों को वहां पर रुचि है क्यों रुचि है क्योंकि वहां पर शिल प्रभुपात प्रकार शुरू की इसीलिए भक्तगणों को रुचि है अन्यथा उसी 26 सेकंड में कोई अलग अलग घर और भी हो सकते हैं उसमें जरा भी रुचि नहीं है इसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं गोरकिशोर दास बाबा जी महाराज एक बाबा जी की तरह रहते थे तो वो केवल एक कंथा पहनते थे छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जो अः झांगों पर लपेटते हैं वो पहन के रहते थे और एक कमंडलू रखते थे बस और कुछ नहीं रखते थे तो ये उनके वैराग्य का चिन्ह था तो भक्ति सिद्धांत सदस्य ठाकुर कहते हैं कि मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि भक्ति की गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का कृष्ण प्रेम जो है वो कंथा और कमंड कं, कमंडलू के कारण कंथ और कमंडलू उसके कारण है क्योंकि वो इतने बड़े वैरागी है इसलिए वे कृष्ण प्रेम प्रेमी है ये मूर्ख लोग सोचते हैं वास्तविकता क्या है क्योंकि वे कृष्ण कृष्ण प्रेम है क्योंकि उनके पास क्योंकि वो उन्नत स्तर पे है इसलिए ये वैराग्य तो उसका केवल अभिव्यक्ति है उसका केवल एक लक्षण है कि उनको भौतिक चीजों में जरा भी आ तो इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि ये कंथ और कमंडलु है वो महत्वपूर्ण है कृष्ण प्रेम नहीं उससे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा ऐसा जो सोचते हैं तो उनका अनुकरण करते कंठ और कमंडल लेकर के वो भी बाबा जी बन जाते हैं लेकिन उसको कुछ कृष्ण प्रेम तो प्राप्त नहीं होता है अभी तो पाप कर्म में लगते रहते हैं तो ये इसी प्रकार से जो साज सामग्री थी भक्ति की उसको भक्ति समझ लिया लेकिन ये गलत है सिंधु के अनुसार शुद्ध भक्त की परिभाषा को इस प्रकार सार रूप में दिया जा सकता है उस उसकी सेवा अनुकूल होती है और सदैव कृष्ण से संबंधित होती है ऐसे कृष्ण भावना भावित कार्यों की शुद्धता बनाए रखने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक आशक्तियों दार्शनिक चिंतन को से मुक्त होना होगा भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई भी आकांक्षा भौतिक आकांक्षा कहलाती है और दार्शनिक चिंतन का अर्थ है ऐसा चिंतन जो अंततः शून्यवाद या निर्दिशेष वाद तक पहुंचे शील गोस्वामी ने नारद पंचरात्र की एक निम्नलिखित परिभाषा भी उद्धित किए मनुष्य को समस्त उपाध्यों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भवन अमृत द्वारा समस्त भौतिक कलम से शुद्ध होना चाहिए ये वो वाला श्लोक है तो इस श्लोक के बाद अन्य अभिलाषित शून्य श्लोक के बाद नारद मुनि प्रमाण देते हैं पुराण से ये श्लोक है जो बहुत प्रसिद्ध है सर्वोपाधि विर्मुक्त तत्परत् निर्मल ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन भक्ति कि इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा ऐसी इंद्रियों से जो निर्मल है सभी उपाधियों से मुक्त है ज्ञान कर्मादि उपाधियों से मुक्त है अतएव जब हमारी इंद्रिया इंद्रियों के वास्तविक स्वामी के लिए लग जाती है तो इसे भक्ति कहते हैं हमारी बद अवस्था में हमारी इंद्रिया शारीरिक मांगों की पूर्ति करने में लगी रहती है किंतु जब वे ही इंद्रिया कृष्ण के आदेशों को पूरा करने में लगा दी जाती है तो हमारे कार्य भक्ति कहलाते हैं जब तक मनुष्य अपने आप को किसी एक परिवार किसी एक समाज या किसी व्यक्ति से संबंधित मानता है तब तक उसे उपाधि से आवृत कहा जाता है किंतु उसे जब पूर्णतया ज्ञान हो जाता है कि वह किसी परिवार समाज या देश से नहीं अपितु तो कृष्ण से नित्य संबंधित है तब उसे अनुभूति होती है कि उसे अपनी शक्ति का सम तथा कथित परिवार समाज या देश के हितों में न करके कृष्ण के लिए करना चाहिए यही उद्देश्य की शुद्धता है और कृष्णा भावनामृत में शुद्ध भक्ति का पद भी यहाँ पे भूमिका समाप्त होती है कल से हम प्रथम अध्याय से शुरू करेंगे जिसका नाम है शुद्ध भक्ति के लक्षण यहाँ पे हम पूर्व विभाग भक्ति सामान्य पूर्व विभाग में तो हम प्रवेश कर चुके हैं एक तरह से तो आगे इसमें प्रथम अध्याय शुद्ध भक्ति के लक्षण से शुरू करेंगे भक्ति सामान्य का अध्याय है श्रील प्रभुपाद की जय श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय श्री भक्ति भक्तिरसामृत सिंधु की जय गौर प्रेमानंदे